का पिता मनुष्य माता तो उसका संतान कैसा होगा मनुष्य पिता हो मनुष्य माता हो तो उसका संतान मनुष्य होगा शरीर शरीर तो ऐसे ही होगा ना जिस प्रकार कि जिस प्रकार कोई पशु गाय माता गाय पिता तो उसका बच्चा कोई गाय होते हैं तो इस प्रकार पूर्ण मध्य पिता भी पूर्ण है एकदम माता भी पूर्ण है पूर्ण पूर्ण पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होगा क्यों देखिए महाभूत तो एक उसको भगवान ने बनाया गर्भा सर्वभूत आते भारत हमारी जो शिष्टि की प्रक्रिया में कार्य ब्रह्म वो है मतलब महद जोनी और मैं उसका पिता हूं तो ब्रह्म ही पिता ब्रह्म ही माता तो पुत्र ब्रह्म क्यों नहीं ब्रह्म ही पिता ब्रह्म ही माता ब्रह्म पुत्र क्यों नहीं होगा यही तो पूर्ण है यही तो पूर्ण है या भगवत गीता में हमको वहीं से ये उत्तर मिला कि पूर्ण से क्या कहना चाहता है वहाँ पे साधन तो भगवान वहीं पे बोलते हैं ममो जोनी महद्रह्म तस्मिन गर्वधा संभव सर्वभ तन तत्व तो भवती भारत हे भारत समस्त भूत की उत्पत्ति मुझसे होता मैं ही पिता रूप हूँ और खुद स्वयं ही माता रूप है बोलने के लिए वहां पे कार्य ब्रह्म को बोल दिया बोलने के लिए कार्य ब्रह्म को बोल दिया तो हाँ इसमें से कुछ भी पूरा से कुछ भी लेंगे तो पूरा ही होगा ये होलोग्राफी करके एक पेपर है होलोग्राफी करके एक पेपर आता है कि उस उस उसमें हाँ? हाँ? नहीं आ, आकाश देखिए वो तो क्या होता है कि सृष्टि की एक पात आकाश है पादश विश्वभूतानी त्रिपादश अमृतम देवी सृष्टि में मतलब परमात्मा की पूर्णता की एक पाद में आकाश है प्रांति एक पाद में होते हैं क्योंकि श्रुति श्रुति बोलते हैं पाद अश्व विश्वभूतानी त्रिपाद अमृतम आप देखिए कि जैसे कोई जब अजब कभी भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आप परपर्टिकुलर टू योर साइट आप उतना ही मात्र देख पाते हैं उसके पीछे क्या है साइट क्या आप नहीं देख पाते हैं जगत भ्रांति भी हमें जब होती है ना तो हम अपनी जो व्यू के जो भी मानसिक हो वो हम और फिर कोई वस्तु के एक तरफ देख करके भी मन से कल्पना कर लेते हैं बाकी इसीलिए पंच महाभूत सृष्टि की एक पाद में है पंच महाभूत में हम नहीं परंतु इस पंच महाभूत इसलिए तो पंचमहाभूत से अलग करके अपनी पूर्णता को बोध होता है परंतु पंच महाभूत जो शरीर है उसको अवलंबन करने से ये समझ में आता है पंच क्योंकि शास्त्र बोलते हैं विश्व विश्वभूतानी त्रिपाद अमृतम देवी ये तीन पाद इसका अमृतमय है, है और एक पाद में सृष्टि है इसीलिए ये आकाश और आत्मा समझाने के लिए हम बोलते हैं आकाश दृष्टान तो देते हैं कि आकाश जैसा व्यापक है ऐसे आत्मा व्यापक है परंतु आकाश की व्यापकता तो क्योंकि आकाश एक उत्पन्न वाले है आत्मा उत्पत्ति नहीं होती तस्माद्मा आत्मा आकाश सम्भूत तो वहां से तो आत्मा से आकाश को हुई। तो आकाश की उत्पत्ति हुई इसलिए करने के लिए हमें कुछ स्थान चाहिए तो भगवान अपने मन में उस स्थान की कल्पना कर ली तो इसीलिए हमेशा समझना कि सृष्टि वस्तु ये हमारा प्रपंच आत्मस्वरूप की एक पाद मात्र है हम तो इससे भी व्यापक इससे भी व्यापक जो अनंतता तभी हम अनंतता था इसलिए उस अनंतता की कोई मतलब परिमाप हम कभी नहीं कर सकते उस अनंतता को कभी हम अस्यूम नहीं कर सकते ठीक है ना ऑफ एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि हमारा एनर्जी का कभी लॉस होता ही नहीं है <laughs>